राजयोग प्राण किस प्रकार इस प्राण पर विजय पाई जाए यही प्राणायाम का एकमात्र उद्देश्य है इस प्राणायाम के संबंध में जितनी साधनाएं और उपदेश है सबका यही एक उद्देश्य है हर एक साधनार्थी को उसके सबसे समीप जो कुछ है उसी से साधना शुरू करनी चाहिए उसके निकट जो कुछ है उस सब पर विजय पाने की चेष्टा करनी चाहिए संसार की सारी वस्तुओं में देह हमारे सबसे निकट है और मन उससे भी निकटतर है जो प्राण संसार में सर्वत्र व्याप्त है उसका जो अंश इस शरीर और मन में कार्यशील है वही अंश हमारे सबसे निकट है यह जो छुद्र प्राण तरंग है जो हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों के रूप से परिचित है वह अनंत प्राण समुद्र में हमारे सबसे निकटतम तरंग है यदि हम उस क्षुद्र तरंग पर विजय पालें तभी हम समस्त प्राण समुद्र को जीतने की आशा कर सकते हैं जो योगी इस विषय में कृतकार्य होते हैं वे सिद्धि पा लेते हैं तब कोई भी शक्ति उन पर प्रभुत्व नहीं जमा सकती वे एक प्रकार से सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हो जाते हैं हम सभी देशों में ऐसे संप्रदाय देखते हैं जो किसी न किसी उपाय से इस प्राण पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं इसी देश में अमेरिका में हम मनशक्ति से आरोग्य करने वाले माइंड हिलर्स विश्वास से आरोग्य करने वाले हैथ हिलर्स प्रेतात्मवादी स्परिचुअलिस्टिस ईसाई वैज्ञानिक सम्मोहन विद्यावित आदि अनेक संप्रदाय देखते हैं यदि हम इन मतों का विशेष रूप से विश्लेषण करें तो देखेंगे कि इन सब मतों की पृष्ठभूमि में वे फिर जाने या न जाने प्राणायाम ही है उन सब मतों के मूल में एक ही बात है वे सब एक ही शक्ति को लेकर कार्य कर रहे हैं पर हाँ वे उसके संबंध में कुछ जानते नहीं उन लोगों ने एका एक मानो एक शक्ति का आविष्कार कर डाला है परंतु शक्ति के स्वरूप के संबंध में बिल्कुल अज्ञा हैं। योगी जिस शक्ति का उपयोग करते हैं यह भी बिना जाने बुझे उसी का उपयोग कर रहे हैं और वह प्राण की ही शक्ति है यह प्राण ही समस्त प्राणियों के भीतर जीवनी शक्ति के रूप में विद्यमान है विचारना इसकी सूच्चतम और उच्चतम अभिव्यक्ति है फिर जैसे हम साधारणतः विचारना की संख्या आख्या देते हैं वही प्राण की एकमात्र वृत्ति नहीं है इसके अतिरिक्त हमारा एक निम्नतम कार्यक्षेत्र भी है जिसे हम जन्मजात प्रवृत्ति अथवा ज्ञान रहित चित्र वृत्ति अथवा मन की अचेतन भूमि कहते हैं मान लो मुझे एक मच्छर ने काटा तो मेरा हाथ अपने ही आप उसे मारने को उठ जाता है उसे मारने के लिए हाथ को उठाते गिराते मुझे कोई विशेष सोच विचार नहीं करना पड़ता यह भी विचारना की एक प्रकार की अभिव्यक्ति है शरीर के समस्त स्वाभाविक कार्य इसी विचारणा के स्तर के अंतर्गत है इससे उन्नत विचारणा का एक दूसरा स्तर भी है जिसे संज्ञान अथवा मन की चेतन भूमि कहते हैं हम युक्ति तर्क करते हैं विचार करते हैं सब विषयों के पक्षापक्ष सोचते हैं लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है हमें मालूम है युक्ति या विचार बिल्कुल छोटी सी सीमा के द्वारा सीमित है वह हम लोगों को कुछ ही दूर तक ले जा सकता है इसके आगे उसका और अधिकार नहीं जिस वृत्त के अंदर वह चक्कर काटता है वह बहुत ही सीमित बहुत ही संकीर्ण है परंतु साथ ही हम यह भी देखते हैं कि बहुत से तथ्य बाहर से सहसा इस वृत्त के भीतर आ जाते हैं पुच्छल तारा जिस प्रकार सौर जगत के अधिकार के भीतर न होने पर भी कभी कभी उसके भीतर सहसा आ जाता है और हमें दिख पड़ता है उसी प्रकार बहुत से तथ्य हमारी युक्त के अधिकार के बाहर होने पर भी उसके भीतर आ जाते हैं यह निश्चित है कि वे सब तथ्य इस सीमा के बाहर से आते हैं पर हमारा तर्क या युक्ति इस सीमा के परे नहीं जा सकती इस छोटी सी सीमा के भीतर उन तथ्यों के प्रवेश का कारण यदि हम खोजना चाहें तो हमें अवश्य इस सीमा के बाहर जाना होगा हमारे विचार हमारी युक्तियां वहां नहीं पहुंच सकती योगियों का कहना है कि यह सज्ञान या चेतन भूमि ही हमारे ज्ञान की चरम सीमा नहीं है मन इन दोनों भूमियों से भी उच्चतर भूमि पर विचरण कर सकता है उस भूमि को हम अति भूमि कहते हैं वही समाधि नामक पूर्ण एकाग्र अवस्था है जब मन उस अवस्था में पहुंच जाता है तब वह युक्ति तर्क की सीमा के परे चला जाता है और ऐसे तथ्यों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है जो जन्मजात प्रवृत्ति और युक्ति तर्क द्वारा कभी प्राप्त नहीं है शरीर की सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियां, जो प्राण की ही विभिन्न अभिव्यक्ति मात्र है यदि सही रास्ते से परिचालित हों तो वे मन पर विशेष रूप से कार्य करती हैं और तब मन भी पहले से उच्चतर अवस्था में अर्थात अति चेतन भूमि में चला जाता है और वहाँ से कार्य करता रहता है